विलावस्था मूल प्रकृति प्रकृति शेष रह जाती है। उसके बाद भगवान क्या करते उस प्रकृति को क्या करते करते हैं? हैं? हैं। उस को आत्मसात आत्मसात कर कर लेते हैं। कैसे कर लेते कैसे ऐसे अपने से मिला लेते हैं कि वो उच्छूणावस्था को सृष्टि के उन्मुख स्थिति के उन्मुख नहीं रह पाती प्रकृति जब सृष्टि और स्थिति के उन्मुख नहीं रह जाती उसमे ऐसी स्पंदन शक्ति दो प्रकार की स्पंदन शक्ति का निरोध कर देते हैं स्थिति के अनुरूप जो स्पंदन शक्ति प्रकृति में है उस स्पंदन शक्ति का जब भगवान निरोध कर देते हैं तब क्या होता है बस वो शक्ति भगवद रूप होकर भगवान से संश्लिष्ट होकर और भगवान उस शक्ति से संशलिष्ट होकर अन्योन्यदात्मापन्न होकर कारण ब्रह्म के रूप में शेष रहते हैं ये, है। ये ज्ञान विज्ञान की बात भी गुणों में गुणों को व्यक्त कर देना सृष्टि है गुणों को समहित रखना स्थिति है गुणों का कर्षण कर लेना समृति है कर्षण करके तादापन्न कर लेना महाप्रलय है और स्वरूप विज्ञान के प्रभाव से तो गुण की अध्यस्तता को सिद्ध कर देना आतंक प्रलय मोक्ष है सबका तो एक वाक्य कह दिया लेकिन इसकी व्याख्या समय हो गया यावन स्वरूपता यथा भावो स्वरूपता में जैसा हूँ यथा सत्तावान जिस प्रकार का सत्ता से संपन्न में हूँ यानी रूपाणी गुणा चा यानी चाहि इत्यादि चा यादिक रूपो यादिक गुणो यादिक कर्म चर्थ दीपिका कारण का। उस भगवान के गुण कर्म लीला स्वभाव प्रभाव इत्यादि का सांगोपांग वर्णन भी मुझे करना है लेकिन चार श्लोकों में ये विचित्र बहुत सब कुछ भगवान को कह देना है लेकिन चार श्लोकों में पहला उसमें क्या है जी इसमें भगवान के सगुण निर्गुण सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार तीनों रूपों का सन्निवेश है जगत भी भगवद रूप ही है जगत भगवद रूप है कल हमने संकेत किया था जगत की परिभाषा क्या है वेदांत में जगदीश्वर का अभिव्यक्त स्वरूप जगत है जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान जगत है जगत भगवान की अभिव्यक्ति और भगवान का अभिव्यंजक संस्थान जगत है जगदीश्वर की अभिव्यक्ति अर्थात जगदीश्वर का अभिव्यक्त स्वरूप और अभिव्यंजक संस्थान भगवान की अभिव्यक्ति भी है और भगवान को अभिव्यक्त करने में यह समर्थ भी है कैसे भी अभी को भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तैयार है <laughs> वेदांत परिभाषा के अनुसार हमारे पूज्य गुरुदेव जब संघ में यहाँ प्रचलन करते थे वहा हमने सुना था सुनी के, के, पर के मुख से पढ़ा पूर्वाचार्य महाराज के मुख से हमने वेदांत परिभाषा पढ़ी फिर यहाँ पर श्री वामदेव जी महाराज पूज के मुखाबल से वेदांत परिभाषा पढ़ी हमारे गुरुदेव के शब्द थे खालिश प्योर विशुद्ध केवल सत का दर्शन कोई कर सकता है क्या केवल उपाधि विहीन केवल विशुद्ध सत्य आनंद विशुद्ध आनंद का दर्शन किसी को होगा लेकिन जगत क्या है जगत की बलिहारी क्या है चमत्कृति क्या है भले ही वर्ण करने योग्य न हो साक्ष जगत साक्षात वर्ण करने योग्य नहीं है लेकिन विचित्र बात क्या है वर्णीय परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है सन घट सन अस्तित्व, संपू घट है पट है शत्रु है मित्र है है, है, है। ये क्या है भगवान है या नहीं बल्ब जो है बिजली नहीं है लेकिन बिजली का अभिव्यंजक संस्थान है या नहीं बिजली का भी व्यंजक संस्थान है बादल बिजली नहीं है लेकिन विद्युत का भी व्यंजक संस्थान है या नहीं भगवान का दर्शन हुआ या नहीं अस्थि भट्ट है पट है स्त्री है पुत्र है अब इसमें हम एक दृष्टि लेते हैं सावधान इसका अभ्यास करेंगे तो नित्य भगवान का दर्शन होगा निर्गुण हाँ भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन होगा अभ्यास करें तो नहीं करेंगे तो फिर वक्ता अपना करता रहे करे क्या दर्पण में आप लोग मुख देखते हैं ना आप लोग में क्यों कहता हूँ मैं एक लाख नायक इतना बड़ा दे दिया गणेश जी का पीछे दर्पण भी है लेकिन मैं उसको रखे हुए हूँ उपयोग नहीं करता देखने में रेल आदि में डब्बे में जाऊँ कहीं दिख जाए मुंह तो दिख जाए मेरा मार्ग कोई दूसरा है लेकिन मुख दर्पण में मुख देखने की कोई कला है या नहीं दर्पण में मुख देखेंगे तो बिना दर्पण का दर्शन हुए मुख जो प्रच्लित हो रहा है दर्पण के माध्यम से उसका दर्शन होगा क्या लेकिन अभिव्यंजक संस्थान दर्पण को देखते हुए भी उस समय नहीं देखते है तब तो मुख का दर्शन होता है जक संस्थान पत्नी है पत्नी पत्नी है है ना इसमें पत्नी है तो परमात्मा परमात्मा पत्नी पत्नी पत्नी के के द्वार से से है है रूप में प्रकट दृष्टि हटा लीजिए किस प्रकार जैसे दर्पण से दृष्टि हटाकर मुख्यन्द्र पर संगीत करते हैं अस्थि पर वही भगवान का दर्शन है जगत के माध्यम से भगवान का दर्शन होता है प्रतिक्षण भाती भाती चित भगवान चित चित्त रूप है या नहीं अमुक भाती भांति भांति स्त होता है हम लोग अटक जाते हैं बस पकड़ में आ जाते हैं अभिव्यंजक संस्थान पर नाटक अटके तो अभिव्यक्त रूप तो भगवान का है प्रिय अमुक प्रिय प्रिय प्रिय प्रिय अब बाल खाल पर उलझ जाते हैं मर जाते हैं <laughs> अभिव्यंजक संस्थान पर न उलझे अभिव्यक्ति पर देखें तो, तो अपना स्वरूप ही है क्या सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान जगत हुआ या नहीं और अभिव्यक्ति होता है और अभिव्यंजक संस्थान ही हो, भी होता है जगत क्या है परमात्मा की अभिव्यक्ति है परमात्मा तत्व का अभिव्यंजक संस्थान श्लोक के बल आज पढ़ देते हैं कर्ज से व्याख्या करेंगे नान्य परम इसलिए हाथ से दिखता है बहुत कम पश्चात यो वशिष्यो हम हमारे श्री भट्ट जी ने भट्ट बहुत प्यारे हैं गौरी संप्रदाय का बंगला साहित्य श्री रूप गोस्वामी जी श्री सनातन गोस्वामी जी श्री जीव गोस्वामी जी इन सब महानुभावों का जितना भी साहित्य है भागवत पर अविश्वनाथ चक्रवर्ती जी इन सब का इन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया है लेकिन एक विचित्र बात है एक बम्ब मुंबई आजकल के थे में शास्त्रीय संगीत के गायक थे उड़ीसा के पुरी के बुढ़ापे में तो गान कौन सुने चले आए पुरी एक दिन हमारे सचिव जी के पास आए इनको हमने हारमोनियम आदि पर गला बहुत बढ़िया है उच्चारण बहुत बढ़िया है हाँ जब अपने स्वर में ये गाते हैं तो व्याकरणाचार्य सभी झूम जाते हैं गला बहुत बड़ी लेकिन हारमोनियम में सबकी दुनिया में हमने जाने नहीं दिया नरक की दुनिया फिसल जाएगा तो सन्यासी क्या रहेगा फिसल जाएगा रागराग्नि में गया तो राग रागनी में नारद जी तो हैं पर कहीं कहीं वो भी <laughs> मोहनी वाला कांड होने लगता है तो बचते रहना चाहिए गान विज्ञान से तो इन्होने उनको बुलवाया हमने कहा कि पूरी में अब आप आ गए यहाँ आपके शास्त्रीय संगीत के, के गाहक प्रशंसक उन्होंने कहा मेरी स्थिति क्या मालूम है अंधों की नगरी में आईना बेच रहा हूँ <laughs> पर आप जिनको कुछ संगीत नहीं आता वो करते हैं वो तो आकाशवाणी पर छाये हुए हैं राग, राग से तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अंधों की नगरी में ऐना बेच रहा हूँ कष्ट भी हुआ आनंद भी आया सब तो आजकल तो भाई तोर नाचे गावे तोरे तान ताकि दुनिया राखे मान लव जी बाद में भागवत <laughs> <कता। laughs> बहुत बढ़िया परिश्रम किया अहम एवा समेवा ग्रे अहम शब्द का प्रयोग हो गया न पश्चात मतलब क्या हुआ महाप्रलय की दशा में मैं मैं ही मैं था सृष्टि की दशा में सच पूछो तो ब्रह्मा जी मैं ही मैं हूं समृद्धि के दशा में भी सब पूछो तो मैं ही मैं रहूंगा मतलब मेरे अतिथ कुछ भी नहीं है अच्छा जी हो गया आत्मा का दूसरे ढंग से दर्शन करा दे सावधान कई ढंग से अगर हम लोग रामदेव बाग की तरह योग के मजमा लगाते हम वेदांत के मजमा लगा दें बड़े शेर साहु करा दे लेकिन हम खुद जाकर ना उसे सहकर उसे सुनिए माने यह खालिश प्योर शुद्ध इदम का दर्शन कोई कर सकता है या माला माला दीजिए केवल केवल इदम दृश्य होगा किसी का इदम माने यह के साथ अलाई वलाय उपाधि मत जुड़ने दीजिए केवल इदम खालिश इदम किसी का दृश्य होगा आहम के साथ मत दीजिए भगवान कहकर यही दिखा के के साथ या ना। आहम के साथ कुछ मत मैं मनुष्य हूं पशु मैं सुखी हूं दुखी हूं मैं स्त्री हूं मैं, मैं, मैं पुरुष हूं मैं विद्वान हूँ कुछ भी केवल अहम दृश्य होगा उसका स्फुरन कीजिए अलाई बलाय उपाधि रहित अहम उपाधि रहित इधम नजक रेखा कोई या दोनों एक ही हो जाएं इदम दृष्ट नहीं है अगर उसके साथ कुछ और न जुड़े तो अहम दृष्टा नहीं है अगर उसके साथ कुछ और न जुड़े तो दोनों जब एक हो जाते हैं इदम और अहम मिलकर अन्योन तादाद में होकर रहते हैं तो महाप्रलय की स्थिति हो गयी इन सब दृष्टियों से हम लोग ये युद्ध कर रहे हैं ना हम लोग क्या अभी तो पूरे आप लोगों को तो शायद नहीं दिखता है ध्यान ही नहीं है राष्ट्र की कोई चिंता ही नहीं बहुत अच्छे हैं आप लोग <laughs> कुछ भी हो जाए हम लोग युद्ध भूमि में है लेकिन युद्ध क्या करते ही नहीं हथियारों का प्रयोग करते समझ गए दार्शनिक हजारों अस्त्र शस्त्र हम लोग रखते हैं, लेकिन सब दार्शनिक ढंग से तो ये है ये जो ज्ञान विज्ञान की बात कही जा रही है किसी भी वस्तु की उत्पत्ति गुण में वृद्धि का नाम उत्पत्ति और गुण की संस्कृति का नाम स्थिति गुण की समृति का नाम है नाश नहीं बल्कि लय उसका नाश का सही होता लय और गुण रहित जो वस्तु की संस्तुति है स्थिति का स्वरूप है वही आत्मा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की प्रकृति अब प्रकृति, प्रकृति विहीन विहीन बीज क्या है जी चना जो मटर में अंकुरोत्पादनी शक्ति न रह जाए तो चना जो मटर क्या है फिर भूतात्मा पंचभूत पृथ्वी मात्र है या नहीं तो बीज रहित जो प्रकृति है उसी का नाम परमात्मा है बीज, हो गया ना निर्बल नहीं हो तो सबका आश्रय अधिष्ठान निर्बीज वो ब्रह्म है वो निर्गुण की बात हो गई ये सगुण की बात हो गई ये साकार की बात हो गई गुण का उल्लास साकार है गुण का उल्लास साकार है अब गुण सहित स्थिति सगुण है और गुण का भी दृष्टा गुण का भी अधिष्ठान गुण का भी उदभाषक गुण का भी गुण बनकर के रहना यह स्वरूप स्थिति है इतना बहुत है हर हर महादेव हे मम पूज राति मधुरम मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाकिल कि निगमकलो निगमकल्पतरोगलितं फलम सुख मुखाद मृतद्रवसंुत भागवत रसमल ृणद सुनीचन धोरपी सहिष्णुना हमान मनन कीर्तनीय सदा हरि यघुनाथ कीतन त्र तमस्तकांजलि वास्पवापूर्ण लोकनम मरुति नमत रात श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो की गोहत्या भारत सार्वभत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ प्रभु की श्री बलभद्र प्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर दे हर महादेव गोविंदा जया जया गोपाल जया जया राधा रमण हरे गोविंद हरि गोविंदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मूर रे narayan vasudeva venak narayan vena, vasudeva gobinda jayaya jayaya gopala jayaya jayaya gobinda jayaya jayaya gopala jayaya jaya. radha ramana hari gobinda jayaya jayaya shiva shiva shiva narayan सद योवशिष्ये अग्रे नरम पशादिष्येतस्म्य हम यतीत न प्रतीतनी तद्दात्मनो मैं यहां देवा तद साम्युपन यावा निर्थ स्फुट अहमि श्रीधरी टीका अहमेव अग्रे सृष्टि पूर्व आसम स्थित निंचित यूलमसूक्षम परम तय कारण प्रधानम् तस्यापि तीन अंतर्मुखत मये तदा आसमेव कवल न जान्य अक पश्चात यदेतद् अनम्य तदपि अहमस्मि प्रलये सोपि अनेन च अनादि थ्वात हम भवति लिएशिष्येत सोम अनेक अंकुरे जाते अहमे अस्मी नंकुरेपल कारण तयाथक अवस्था एक उक्तम् इति यदत अन प्रपंच सर्वं वागालबनमुत ब्रह्मतन मारायण उपनिषद के छठे अध्याय में कहा गया सदैव पर द्वितीय अहमेव का प्रयोग है क्योंकि यहाँ साक्षात नारायण प्रवक्ता है सृष्टि रचना के पूर्व महाप्रलय की दशा में सजातीय विजातीय स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भगवत तत्व सत तत्व या परमात्मा तत्त्व ही अवशिष्ट था यहाँ की शैली में भगवान कहते हैं मैं ही अवशिष्ट था श्रीमदभागवत के में कहा गया शिष्यते दसवा स्क्र महाप्रलय में भी जो अवशिष्ट रह जाए उसी का नाम शेष है यद्यप ये दार्शनिक सिद्धांत है परंतु गणित जगत में भी चरितार्थ है इसलिए गोवर्धन मठपुरी के एक सौ तैतालीस में श्रीमद जगत गुरु गणित में उपसूत्र के रूप में से इसका प्रयोग किया है। इसके बल पर उन्होंने गणित की बहुत गंभीर गुत्थियों को सुलझाकर पूरे विश्व को चमत्कृत भी किया है यहाँ पर तथ्य प्रकाशित किया जा रहा है सावधान सत किसको कहेंगे परमात्मा किसको कहेंगे या भगवान किसको कहेंगे वस्तुतः आत्मा किसे कहना चाहिए मानना चाहिए या समझना चाहिए जो महाप्रलय की दशा में भी अवशिष्ट रह जाए आपके जीवन में जागरत, ये तीन अवस्थाएं आती हैं। में में हमने महीने तक में निवास कर स्वामी श्री राम तीर्थ जी के ग्रंथों का ही विशेष रूप से अनुशीलन किया और दत्तात्रेय महाराज का उपदेश अवधूत गीता के रूप में प्रसिद्ध है उसका भी अनुशीलन किया स्वामी राम तीर्थ महाभाग का एक वचन बहुत ही प्रभावित करने वाला मुझे लगा उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में जागृत ही नहीं अपितु स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था की भी प्रायः प्रतिदिन प्राप्ति होती है परंतु जो व्यक्ति जाग्रत को ही सब कुछ समझ लेता है स्वप्न और सुसुक्ति का अनुशीलन नहीं करता उसे जीवन और जगत के रहस्य का परिज्ञान नहीं होता वो अपने प्रति भी न्याय नहीं कर सकता है अन्यों के प्रति तो न्याय कर ही क्या सकता है यह जो जागृत अवस्था हमारे आपके जीवन में है जिसमें हम कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय ंतःकरणों के माध्यम से बाहिया व्यवहार में रचे पचे सरीखे परिलक्षित होते हैं यह जगत की स्थिति का द्योतक अवस्थान है स्वप्नावस्था जगत की सृष्टि का रहस्योदघाटन करने वाली है सुसुप्ति अवस्था महाप्रलय या प्रलय दशा का चित्रण करने वाली अवस्था है आत्मतत्व जागृत में भी है स्वप्न में भी है सुसुप्ति में भी है जागरण स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी रूप में तो आत्मतत्व विद्यमान है अवस्था का आना जाना संभव है लेकिन उसका साक्षी तो कूटस्थ निर्विकार असंग होकर विद्यमान रहता है अवस्थाओं के बिना भी आत्मा की सिद्धि होती है आत्मा के बिना न तो जागर की सिद्धि होती न स्वप्न की सिद्धि होती न सुसुक्ति की ही सिद्धि होती है हमारे गुरुदेव का एक हिंदी में बहुत विचित्र ग्रंथ है अहमर्थ पूरा नाम है अहमर्थ परमार्थ सार परमार्थ सार तो शेष भगवान के द्वारा उपदिष्ट ग्रंथ है उसका उन्होंने हिंदी मनवाद किया हमारे पूज्य गुरुदेव ने केवल एक ग्रंथ का हिंदी मनवाद किया नहीं तो उनकी संस्कृत में रचना है या हिंदी में किसी संस्कृत के ग्रंथ का हिंदी मनवाद केवल एक स्थल पर प्राप्त है उसे हमने पृथक से प्रकाशित कर दिया है संगति आदि सन्निविष्ट करके अहमर्थ का प्रकाशन पृथक से करने का भाव है हमारे श्री गोविंदानंद जी सरस्वती महाभाग ने सम्भवतः जहाँ तक ध्यान है हमसे वो पूरा ग्रंथ पढ़ा है बहुत कठिन ग्रंथ है हिंदी में होने पर भी बहुत ही क्लिष्ट है उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कक्ष ठीक से पता नहीं चलता क्योंकि संपादन कार्य ठीक से संपादित नहीं हुआ है उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही समारोह पूर्वक विचार किया कि आत्मा होने की योग्यता किसमें है अर्थात किसको हम आत्मा कह सकते हैं तो पहला पक्ष स्थूल रीति से यह प्राप्त होता है कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जो अवशिष्ट रहातः सामान्य रीति से प्रथम दृष्टि से उसको हम आत्मा कह सकते हैं जाग्रत या स्वप्न में ही जो दम तोड़ दे सुसुप्ति तक जिसकी गति ही ना हो उसमें तो आत्मा होने की क्षमता ही नहीं है वह आत्मपद वाच्य हो ही नहीं सकता है तब तो प्रश्न था कि गाढ़ी नींद में तो अज्ञान भी शेष रहता है अगर गाढ़ी नींद तक जिसकी गति हो सुसुप्ति में भी जिसकी स्थिति सिद्ध हो प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर वह आत्मा है तो अज्ञान भी आत्मा सिद्ध होता है क्योंकि गाढ़ी नींद टूट जाने पर न किंचित अविशम इस प्रकार का परामर्श अर्थात स्मरण प्राप्त होता है इस परामर्श के बल पर यह सिद्ध होता है कि सुसुप्ति में अज्ञान भी शेष था अनुभव के बिना स्मरण की निष्पत्ति नहीं होती जो स्मृति होती है अनुभव पूर्विका या अनुभव मूलिका होती है यह तो एक दार्शनिक तथ्य या सिद्धांत है। तब फिर हमारे पूज्य गुरुदेव ने अज्ञान में आत्मा के लक्षण की व्याप्ति ना हो इसलिए कहा तीनों अवस्थाओं में जो शेष रहे और भाष्य कोटि की सामग्री न हो भानस स्वरूप तो प्रकाश स्वरूप हो वही आत्मा तो निंद में अज्ञान तो शेष रहता है लेकिन अज्ञान जो शेष रहता है वह का पदार्थ है भाष्य माने प्रकाश का पदार्थ है भिश्य का पदार्थ है तो जो भान स्वरूप होता हुआ तीनों अवस्थाओं में अवशिष्ट रहे उसी का नाम आत्मा है निष्कर्ष निकला ना दूसरी बात क्या है ये जो द्वंद प्रविष्ट ज्ञान अज्ञान है ये तो परस्पर सापेक्ष होते हैं सापेक्ष वस्तु का नाम तत्व नहीं होता है तत्व की परिभाषा आनंद गिरी जी ने मांडू उपनिषद शंकर वाष्य श्लेषण के संबंध में किया निरपेक्ष वस्तु का नाम तत्व होता है निरपेक्ष वस्तु का नाम तत्व होता है एक रस्सी है तो रस्सी का अज्ञान, ज्ञान किसका ज्ञान रस्सी का ज्ञान रजु सापेक्ष रस्सी का अज्ञान तो और ज्ञान है इसी प्रकार आत्मा का अज्ञान और ज्ञान दोनों आत्म सापेक्ष है निरपेक्ष वस्तु का नाम तत्व है परमात्मे तत्व भगवान ज्ञानम तत्व अद्वयम क्यों का ज्ञानम तत्व इतना भी कह सकते थे यद्वयम ज्ञानम तो यहाँ पर त्रिपुटी के बीच में स्वयं होती है तो ऊपर ज्ञाता नीचे की अपेक्षा त्रिपुटी के मध्यवर्ती ज्ञान को है हम दार्शनिक भाषा में कहें तो ज्ञाता रूप आश्रय की और ज्ञ रूप विषय की अपेक्षा है अतः त्रिपुटी के मध्य में जो ज्ञान है वह तत्व नहीं हो सकता क्योंकि वह सापेक्ष है निरपेक्ष वस्तु का नाम तत्व होता है हम विषय का विषय का स्तर का ध्यान रखें तो फिर <laughs> स्वामी बाल गोपाल है उनका ध्यान छूट जाता है इनका ध्यान रखें तो फिर विषय का स्तर जैसा है वैसा नहीं हो पाता है तो हम एक संकेत करते हैं हम जहां वेद विद्यालय में रहते थे यहां ऊपर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में के आश्रम में नीचे एक के ब्रह्मचारी थे और वो मैं प्रातःकाल छत पे घूम रहा था वो मुझे नहीं देख पा रहे थे कभी कभी मुझे वो दिख जाते थे सामने दर्पण लिए हुए थे और क्या कहते थे अब उनका भाव क्या था वो जाने में क्यों पूछने जाऊ मैं तो दत्तात्रेय महाराज की शैली में नित्य ही शिक्षा लेता हूँ भगवान दत्तात्रेय का मुझ पर बहुत अनुग्रह है क्योंकि जिस दृष्टि से उन्होंने शिक्षा ली वो दृष्टि उनकी कृपा से मुझे आत्मसात है मैं नित्य दत्तात्रेय महाराज की दत्तात्रे का आलम्बन लेकर शिक्षा लेता हूं तो ब्रह्मचारी जी क्या कह रहे थे रहा भी न जाए सहा भी न जाए और क्या उनकी वेदना थी क्या उनका भाव था वो जाने रहा भी न जाए सहा भी न जाए यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि दर्शन शास्त्र की एक विचित्र घाटी है यहाँ पर जो वासो यथा तमा तैतीसवा श्लोक चतुश्लोक में दूसरा श्लोक आगे आवेगा उसकी व्याख्या में भगवत कृपा से हम उसको अधिक स्पष्ट कर सकेंगे अभी तो पहले श्लोक अर्था की अर्थात बत्तीसवी की व्याख्या प्रारम्भ की गई है एक विचित्र बात है जो वास्तव तत्व है वास्तव वस्तु वास्तविक तत्व यथार्थ तत्व जो है वो तो ऐसा है कि उसका निरूपण किया जाए उसी के स्तर से तो नैरा या शून्य विभ्रम प्राप्त होता है और अगर उसका निरूपण उपाधि का आलंबन लेकर किया जाए तो उसके सापेक्ष होने का वास्तव तत्व तो न होने का प्रसंग प्राप्त होता है उसमे रहा भी न जा सहा भी न जाए तत्व है इसमें क्या प्रमाण अगर कह दे इसमें दृष्टान्त बहुत अच्छा रहेगा सावधान में काभिव्यक्त रूप से अग्नि तत्व विद्यमान है जो कि दाहक और प्रकाशक है ऐसी कोई प्रतिज्ञा करे उस पर पक्ष विपक्ष कितने वर्षों तक चलता रहेगा और युक्तियाँ दोनों से चलती रहेंगी लेकिन शास्त्रार्थ कोई अंत को प्राप्त होगा नहीं कह सकते कोई कहेगा क्या प्रमाण है कि अग्नि में ये काष्ठगत दाहक प्रकाशक अग्नि तत्व है तुलसीदास जी ने लिखा ना एक दारुगत देखिए एको पावक संभ्रम विवेख तो काष्ठ में पत्थर में या दिया सलाय में अमु वस्तु में अग्नि है और वह अग्नि तत्व अपने आप में दाहक तथा प्रकाशक है इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए कोई अपने पक्ष में अनुकूल युक्ति दे सकता है सामने वाला कह सकता है कि है इसमें क्या प्रमाण हम तो मानते ही नहीं न दाह पर लक्षित होता है न प्रकाश पर लक्षित होता है अब शास्त्रार्थ का अंत करने के लिए घर्षण के माध्यम से अग्नि को प्रकट कर दिया जाए तब तो शास्त्रार्थ समाप्त होना चाहिए ना देखो हमने कहा था ना कि अग्नि का तो दाह होता है प्रकाशक होता है तुम अग्नि के सानिध्य में संपर्क में हो तुम्हें दाह की प्राप्ति हो ही रही है और प्रकाश की प्राप्ति भी हो रही है उसका प्रभाव भी है दाह की प्राप्ति के कारण सत्य का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता और प्रकाश की प्रगल्भता के कारण अंधकार के से तो मुक्त हो अब तो फल के बल पर भी अनुभूति के बल पर भी मानने की बाध्यता है कि काष्ठ में आग थी अगर काष्ठ में अव्यक्त रूप से अग्नि आग ना होती तो सत्कार के अनुसार कोटि-कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर भी कोटिकोटिकल्पो में भी कोई उसे व्यक्त नहीं कर सकता था शास्त्रार्थ का अंत तो लगभग हो गया कोई अग्नि तत्व तो है जो दाहक प्रकाशक है परंतु उसकी अनिश्यता का प्रश्न उपस्थापित हो गया <laughs> जब वो अपने स्वरूप में था तो उसके अस्तित्व पर ही प्रहार कर दिया गया है इसमें क्या प्रमाण जब वह अपने प्रभाव और स्वभाव को लेकर प्रकट हुआ अग्नि तत्व तब अनित्यता का आरोप कर दिया गया क्योंकि लपत में वृद्धि और ह्रास है कभी उस अग्नि तत्व का दर्शन है कभी आदर्शन है तो अनितता का आरोप हो गया अग्नि के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने पर भी उसका स्थिर सत्व उसकी स्थिर सत्ता सिद्ध करने में कठिनाई है यहाँ पर बात बिल्कुल स्पष्ट है ना कि यही स्थिति वेदांत वेद्य भगवत तत्व की है।, है जो व्यक्त होता है दृश्य होता है वो नश्वर होता है राह भी न जाए सा जाए प्रकट हो गया तो कहेंगे दृश्य प्लस जिस अनेक कारण अनित्य है अनित्यता का कलंक मर देंगे और अगर प्रकट हो भूत न हो पादिका अलंबन आलम्बन न लिया जाए तब तो अनित्य की बात की आसत ही कह देंगे है ही नहीं क्या? है ही नहीं अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ नहीं है ना, इसलिए व्यावहारिक धरातल पर सत्य की एक सार्वभम परिभाषा है जिसे मतलब सिद्ध बनियों का सिद्धांत सत्य के लिए सबसे बढ़िया है क्रियाकारी माने जिसे मतलब सिद्ध प्रयोजन सिद्ध जिसे प्रयोजन सिद्ध है वो सत्य जिसे प्रयोजन की भी नहीं है वो सत्य दो दो व्यापारियों की भाषा दर्शन शास्त्र में चरितार्थ है यह बात बौद्धों को भी मान्य है जैनों को भी मान्य है चारवाको को भी मान्य है सबको मान्य है क्रियाकारित्व जो है वो सत्यत्व का प्रयोजक है मान जो अर्थक क्रियाकारी है वो है उसका अस्तित्व स्वीकार करने की बाध्यता है राज्यों में सर्प भी दिखाई पड़े तो भाई इत्यादि प्राप्त है या नहीं उसको सत्य कहने की बाध्यता है भले ही आप उसको व्यावहारिक सत्य करके अपना संतोष करें तो सत्य कहने की बाध्यता है तो ऐसी स्थिति में एक विचित्र बात है अग्नि को हमने प्रकट तो कर दिया अब अग्नि का अस्तित्व तो व्यक्ति स्वीकार करे यह बाध्यता है परंतु अनित्यता का दृष्ट का कलंक मर गया उस पर <laughs> अब जलते हुए को जलते हुए तिल्ली को फू किया अब अग्नि का दर्शन हो गया तो हम किसी को समझा सकते हैं व्याप्त होने से पूर्व इसका अस्तित्व था फू कर देने पर भी उसका अस्तित्व शेष रहा मध्य में उपाधि के माध्यम से उसको व्यक्त कर लिया गया तो व्यक्त दशा में जिसको तुमने देखा उसके अस्तित्व को स्वीकार किया वस्तुता उपाधि के द्वारा व्यक्त न होने पर भी वह तत्व था और उपाधि की दशा में जिसका दर्शन किया फिर जिसका आदर्शन हो गया उसका अस्तित्व आज भी मानने की बाध्यता है आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, मैटर कैन नाइजर भी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉइड ऐसा मानते हैं भगवान शंकराचार्य महाराज ने पहले ही यह नियम उपनिषदों के आधार पर अभिव्यक्त किया था आधुनिक विज्ञान उसको स्वीकार करके ही चलता है क्रिएटेड भी है डिस्ट्रॉइड भी है वास्तव में पदार्थ की संरचना नहीं होती पदार्थ का मूलतः विनाश भी नहीं होता कितनी बड़ी बात पदार्थ की जिसका अस्तित्व है सत्य है उसकी संरचना नहीं होती है मैटर कैन नी क्रिएटेड सर्जन का विषय नहीं है होता और नोर वस्तुताइड वास्तव में विनाश भी नहीं होता है आजकल के बौद्ध दर्शन परास्त कर दिया आजकल के वैज्ञानिकों ने क्यूँकी कपूर को जलाया कर्पूर को अब लपत हमको देखती है एक टस्टरी में एक थाली में स्टील आदि की थाली में हमने कर्पूर को रखा आग लगा दी अब लपट दिखती है बाद में क्या हुआ कुछ नहीं बचा वहाँ पर एक काला सा धब्बा तो पड़ गया पात्र पर लेकिन अब कोई कहेगा कि कर्पूर का पूर्ण रूप से नाश हो गया कहेगा लेकिन आधुनिक विज्ञान कहेगा गैस इत्यादि का संकलन किया जाए तो उसका नाश संभावित नहीं है नाश नहीं हुआ इस प्रकार से कहना होगा कि जिस समय हमने अग्नि का दर्शन नहीं किया था उस समय भी काष्ट में उसकी विद्यमानता थी घर्षण के माध्यम से जिस समय हमको दर्शन हुआ उस समय वह अपने गुण कर्म और यहाँ सब आया है न जो मेरा गुण है जो मेरा कर्म है जो मेरा स्वभाव है उसका मैं पूर्ण रूप से निरूपण करता हूँ सुनो ब्रह्मा जी को भगवान श्रीमनारायण ने कहा अग्नि को लेकर हम दृष्टांत दे रहे हैं। अग्नि का गुण स्वभाव प्रभाव सब चरितार्थ हो गया या नहीं तो इसका अर्थ क्या हुआ वस्तुता अग्नि तत्व व्यक्त होने के पूर्व भी है आदर्शन के पश्चात भी है मध्य में उपाधि के योग से उसकी अभिव्यक्ति होती है तब उसका नेत्रों के द्वारा दर्शन भी होता है अब अग्नि तक उसे जो शिक्षा ली दत्तात्रेय महाराज ने श्रीमद भागवत सप्तम स्कंध और एकादश स्कंध अगर दार्शनिक कोई न हो तो शिक्षा ले सकता है क्या उन्होंने कहा लपट में वृद्धि और रास से अग्नि में वृद्धि और रास आरोपित है न कि वस्तुत वृद्धि रास की प्राप्ति अग्नि में है अग्नि तो एक रस है अब कितने सूक्ष्म बुद्धि है दत्तात्रेय महाराज की हर व्यक्ति शैली में अग्नि में जो लपट है उत्ताल आरोह है अवरोह है ईंधन की प्रगल्भता से ईंधन की न्यूनता से और वायु इत्यादि के प्रभाव से कभी आग की लपट यहाँ तक पहुँचती है कभी बिल्कुल तिरोहित होने की स्थिति में होती है कभी मध्य दशा को प्राप्त होती है दत्तात्रेय महाराज कहते हैं ये सब विभ्रम है आग की लपट में जो उछाल है पतन है आरोह है अवरोह है मध्य स्थिति है ये सब प्राकृतिक है वस्तुत तो उपाधि के संसर्ग से उसमें हमको वृद्धि और रास का दर्शन होता है अग्नि तो अपने आप में एक रस तत्व है लेकिन एक विचित्र बात है अग्नि का स्वरूप लक्षण ही किया जाता है कि अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है लेकिन वह स्वरूप लक्षण अन दशा में काष्ठगत अव्यक्त दशा में क्या परिलक्षित होता है अग्नि का स्वरूप लक्षण भी तो उपाधि के योग से ही परिलक्षित होता है उसकी जो अर्थक क्रियाकारिता होगी मान उसका जो प्रभाव होगा वो भी व्यक्त दशा में ही तो चरितार्थ होगा तो इसीलिए यह भी देख के महापुरुष कहते यह भी देख वह भी देख देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक अर्थात अग्नि का व्यक्त स्वरूप भी देखिए अव्यक्त स्वरूप पर भी ध्यान दीजिए बार बार व्यक्त स्वरूप पर ध्यान दीजिए अव्यक्त स्वरूप आरोप ध्यान दीजिए तब हजार बार दो हजार बार इस प्रकार अग्नि के दोनों स्वरूप पर विचार करने पर लगेगा कि जिस समय अग्नि तत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती है अर्थात उपाधि के संसर्ग से वह दृष्टिगोचर आग अग्नि नहीं होता है हिंदी वाले तो अग्नि आग सब स्त्रिंग में ही डाल देते हैं। अग्नि तत्व जिस समय उपाधि के योग से परिलक्षित नहीं होता दृष्टिगोचर नहीं होता है उस समय भी उसका अभाव नहीं होता मार्क्सवाद और रामराज्य नामक ग्रंथ में चार वाकों की ओर से आजकल भौतिकवादी कमिज्म की धारा में बहने वालों की ओर से हमारे पूज्य श्री गुरुदेव ने प्रश्न किया आत्मा आत्मा आप लोग चिल्लाते हो अगर आत्मा देहातरिक्त तो देह से पृथक हो तो बताओ अनुभव कराओ क्यों तो ना माने कि चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही आत्मा है कोई देह देहातरिक्त आत्म तत्व तो नहीं है पूर्व पूर्वपक्ष है उन्होंने तो कहा कि दृष्टान्त जो होना चाहिए वह सम्मत होना चाहिए वादी प्रतिवादी वह सम्मत दृष्टांत होना चाहिए तभी वह दृष्टान्त कहा जाता है ऐसा दृष्टान्त या उदाहरण हमने प्रस्तुत किया जो हमको तो मान्य है जिसे शास्त्रार्थ हो रहा है तो उसको अमान्य है तो दृष्टांत नहीं कहा जाएगा की एक सीमा या मर्यादा है वादी प्रतिवादी सम्मत होना चाहिए और होता है हमारे तो पूज्य गुरुदेव ने कहा आप चार वाक हो नास्तिकता की धारा में बहने वाले हो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले हो लेकिन आपके यहाँ भी पृथ्वी ही एक भूत नहीं है बल्कि उसके अतिरिक्त जल तेज और वायु को भी आप भूत मानते हो इसका मतलब क्या है प्रत्यक्ष के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु इन चार भूतों का अधिगम होता है प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले आप चार वाको ने लोकायतिकों ने या भौतिक वादियों ने पृथ्वी जल तेज वायु इन चारों को ही स्वीकार किया दिया सलाई की तिल्ली घिस करके आपने आग पैदा की माने आग को अभिव्यक्त किया कुछ भी कहें उत्पन्न किया उस समय आप को हम पूछते हैं, अगर या तेज कोई तत्व है कास्ट से तो अलग करके दिखाओ <laughs> जैसे समान वाच युक्त समान लहजे इसको संस्कृत में कहते हैं जातुक्त एक लहजे समान लहजे में एक ने मुझसे शिकायत की बच्चे लोग आते हैं प्रेम मानते हैं ये जो है बड़ा खेलता रहता है ये यहाँ की, की बात है तो आपने कहा है तुम्हारा साथी सो क्या कहता है? सोता रहता वो नहीं खेलता <laughs> जैसे कहते है एक कान पास के सुनता रहता है तो कहते तो नाक पास के सुनते हो क्या सुनते हो तुम ही कान से मैं भी सुनता हूँ कान से इसको कहते समान वाचव युक्ति तो प्रश्न उठा है की अगर कोई कहे कि यदि कास्ट के अतिरिक्त अभिव्यंजक संस्थान कास्ट है ईंधन है कुछ भी माने उसको अभिव्यंजक संस्थान कास्ट के अतिरिक्त भी आग है तो कास्ट से विनिर्मुक्त खालिश प्योर केवल अग्नि को दिखाओ तुम तो भी नहीं दिखा सकते लेकिन तुम्हारी मान्यता है कि कास्ट तो पार्थिव वस्तु है अग्नि तेजस वस्तु है उससे पृथक है तो अभिव्यंजक संस्थान के द्वारा अभिव्यंग की अभिव्यक्ति होने पर भी अभिव्यंजक ही अभिव्यंग और उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुआ करता है इसीलिए कल पर स्व ने कहा था अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के ऊपर निर्भर करती है और अभिव्यंजक के माध्यम से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति होती है अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य भी होता है जैसे कि बल्ब और बादल के माध्यम से विद्युत की अभिव्यक्ति होती है और इनके तारतम्य से विद्युत की स्फूर्ति में तारतम्य भी होता है लेकिन कोई भी बुद्धिमान बल्ब या बादल को ही विद्युत नहीं मान लेता दूसरी बात एक और है उपाधि भी उपाधि का अर्थ यहाँ पर उपाधि के कई अर्थ होते हैं दर्शन शास्त्र में यहाँ पर अभिव्यंजक संस्थान का नाम उपाधि है जी ने उपाधि की यह तुलसीदास जी और मधुसूदन सरस्वती जी दोनों महाभाग समकालिक थे दोनों वाराणसी में निवास करते थे दोनों का परस्पर सद्भाव सामंजस्य भी था महाराज ने लिखा नाम और रूप ईश उपाधि आगे दिया साधी साधी उपाधि अगर कोई अनगल वस्तु हो तो कहते बाधी बाधो भग लेकिन साधी उपाधि माने अभिव्यंजक संस्थान जिस को मांडू उपनिषद प्रथम मंत्र ने उपव्याख्यान कहा अभिव्यंजक संस्थान है तो प्रश्न क्या उठा प्रश्न ये उठा कि अभिव्यंजक संस्थान ईंधन है काष्ठ के है उसके द्वारा अग्नि की अभिव्यक्ति होती है यद्यपि काष्ठ ईंधन को हटा दें तो आग का पृथक से दर्शन नहीं होता लेकिन काष्ठ या ईंधन अभिव्यंजक संस्थान को ही हम आदमी नहीं कह सकते परंतु उपाधि में भी तारतम्य अब हम पंचदशी के बोल रहे हैं पंचदशी कार ने कहा की ऐसा है कि नीचे कास्ट जलाइए ऊपर बतलो जलपात्र जल को रख दीजिए उसमें जल रख दीजिए अब क्या होगा पानी गर्म होगा ना पानी गर्म होगा अब क्या जी तो जो जल है गर्म हो गया तो उसमें उसमे या अग्नि शक्ति तो आ गई लेकिन प्रकाश तो नहीं आया अब अगर हम केवल वो जो बतलोई गात्र गत, गत जल है जिसको हम बतलोई को नीचे से तपा रहे है आग के द्वारा इसी के आधार पर अग्नि का हम अध्ययन करेंगे तो आंशिक सत्य ही तो हमारे हाथ लगेगा ना कि नग्नि तत्व पहले तो जल शीतल था किसके आने पर शीतल जल गर्म हो गया वो कोई तत्व अनु तो होगा लेकिन वो तत्व केवल दाहक है उष्ण है इतने ज्ञान होगा ना अच्छा मंत्र मणि म के द्वारा क्या करें हम आग जलती हो बांध दे गवार कुमारी है न इसमे भी अग्नि के स्तंभन की क्षमता है एक चकमक पत्थर प्राय मुसलमानों के फकीर जो या जादू चोना तो करने वाले होते हैं, यूं में बांध लेते हैं वहाँ पर कितनी आग लगाओ वो अंश नहीं जलेगा अग्नि का अवरोधक वो संस्थान है कोई मंत्र भी होता है तो मंत्र मणि मणि के द्वारा चंद्रकांत मणि अगर रख दे तो में तो दिखाई पड़ेगी, प्रकाश तो उससे होगा, लेकिन दाह की प्राप्ति नहीं होगी दायिका शक्ति को वो निरुद्ध कर दे हिंदी वाले मणि को भी स्टर्लिंग में ही बोलने लगे हैं तो चंद्रकांता चंद्रकांता मणि या चंद्रकांत मणि के कारण क्या होगा उसकी दायिका शक्ति निरुद्ध हो जाएगी तो इसी प्रकार वहां पर क्या हुआ केवल प्रकाश प्राप्त हुआ वहां पर क्या हुआ बतलोही में जो उल है केवल गर्मी प्राप्त हुई लेकिन ये जो ईंधन है कास्ट है बबूल आदि का कोई भी चंदन आदि कुछ भी कास्ट है उसके माध्यम से दाह और प्रकाश दोनों की प्राप्ति हो गयी तो हमको अभिव्यंजक संस्थान भी ऐसा चुनना चाहिए जिसके माध्यम से जिस वस्तु को हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसके समग्र गुण स्वभाव प्रभाव की अभिव्यक्ति हो पंचदशी का उदाहरण कोई ऐसा हमने चुना जिसके माध्यम से केवल उष्णता या गर्मी की अभिव्यक्ति हुई एक ऐसा चुना जिसमें प्रतिबंधक सामग्री विद्यमान है तो केवल प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई एक जगह दायिका शक्ति निरुद्ध है एक जगह जो है प्रकाश शक्ति निरुद्ध है लेकिन एक ऐसी सामग्री हमको मिल गई काष्ट के रूप में जिसके माध्यम से अग्नि तत्व का जो दोनों स्वभाव है अर्थात दाहक और प्रकाशक है तो दाहक की भी अभिव्यक्ति हो रही है प्रकाश की भी अभिव्यक्ति हो रही है इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में परसों हमने कहा था ये जो सत्व गुण है उसमें ही विशुद्ध सत्व सत्य गुण का भी परिष्कृत स्वरूप विशुद्ध सत्य विशुद्ध सत्य को जो वासुदेव माना गया श्रीमद भागवत में वहीं से ले रहे हमारे आपके में वासुदेव का निवास होगा तो वासुदेव की अभिव्यक्ति होगी ब्रह्म के अभिव्यक्त स्वरूप का नाम वासुदेव होगा लेकिन उसका अभिव्यंजक संस्थान कौन होगा वसुदेव विशुद्ध सत्य कैसा होता है मलिन सत्य तो अभिव्यंजक संस्थान होता हुआ भी आवारक आवरक आच्छादक होता है ये परिभाषा हमने कहाता के चौदहवी अध्यक्ष सत्य सत्व निर्मलत्वा प्रकाशकम अनामयम यहाँ तक तो ठीक है निर्मला प्रकाशकम अनामयम हेतु है निर्मल होने के कारण सत्य प्रकाशक है प्रकाशक का मतलब प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप नहीं है सत्वात संजायत ज्ञानम लिखा है संजायत माने सत्व ही ज्ञान नहीं है अभिव्यंजक है सत्य प्रकाशकम प्रकाशकम माने प्रकाश का अभिव्यंजक होने के कारण प्रकाशक का स्वतः नहीं जैसे भी प्रकाशक हो रहा है या नहीं लेकिन विद्युत विद्युत का अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण से जो होता होता है, है, वो प्रकाशक होता है। और जिस समय विद्युत को व्यक्त नहीं करता पावर नहीं है बिजली नहीं है स्विच ऑन नहीं है उस समय निर्मल तो होता है प्रकाशक नहीं होता इसका मतलब प्रकाशकता जो है बल्ब में वो प्रकाश निध विद्युत के संपर्क से है स्वतः नहीं प्रकाशक्रव है।, प्रकाश है, तो तो है जिस अक्षर आदि को जिससे हम देखना चाहते है हमारा प्रिय पदार्थ है उसको देखते है, तो निरुपद्रव भी है क्योंकि ज्ञान जो होता है वो अनर्थों का वारक होता है कुछ कंटक ये सब भी अगर हम आख खोल के चल रहे हैं तो हमको मार्ग दिखता है तो अनर्थ से हम बचते हैं इसीलिए का तत्व सत्व निर्मलत्वा प्रकाशक मनामय लेकिन आगे क्या लिख दिया सुख संगे ना ज्ञान संग जिसका वो अभिव्यंजन करता है सुख और ज्ञान का सत्य गुण के द्वारा आत्मा का सदमश भी व्यक्त होता है चिदंश भी हमश माने हमश शरीखा एक विचित्र बात पंचदशी कार्य ने कहा का जैसे एक गुलाब का फूल लीजिए, गुलाब का फूल तो है या गेंदे का फूल तो है लेकिन हमारे पास कोई अभिव्यंजक ऐसा संस्थान नहीं है जिसके माध्यम से समग्र गुलाब के पुष्प का कमल के पुष्प का हम ग्रहण कर सकते कोई नहीं है तो फिर क्या होगा दीर्घ सुलदन सरस्वती जी ने उसको उदाहरण दिया लम्बी कचौरी पूरी ये उसमें शब्द भी है स्पर्श भी है रूप भी है रस भी है गंध भी है लेकिन विभाजक रेखा है क्या एक मालपुआ ले लें, ले, उसमें कचौरी ले लें, ले, उसमें शब्द, स्पर्श रूप रस गंध की विभाजक रेखा पर लक्षित होती है क्या लेकिन भेद को पाद ही नाम दिया पंचदशिकार विद्याण स्वामी जी ने हमारे पास पांच ज्ञान इंद्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा एक एक के माध्यम से हम कहीं उसका शब्द रूप में ग्रहण होगा के के द्वारा, त्वक के द्वारा, स्पर्श रूप में ग्रहण होगा, नेत्रों के माध्यम से रूप के रूप में ग्रहण होगा और रसन रसना के माध्यम से क्या होगा रस के रूप में ग्रहण होगा नासिका के रूप से के माध्यम से गंध के रूप में हम ग्रहण होगा इसी प्रकार से पंचदशी कारणे बताया तमोगुण भी भगवत तत्व का अभिव्यंजक है रजोगुण भी अभिव्यंजक है सत्य भी अभिव्यंजक है किसी के माध्यम से केवल सदम से अभिव्यक्त होगा आत्मा में इतना सत्य इतना चित्त इतना अंत नहीं इसीलिए सत्यम ज्ञान बनंतम ब्रह्म का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने हूँ क्या सत्यम ब्रह्म अपने आप में अलक्षण पूर्ण है ज्ञानम ब्रह्म यह लक्षण भी अपने आप में पूर्ण है अनंतम ब्रह्म आगे विज्ञान मानंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म निषेध मुख से अनंतम ब्रह्म विधि मुख से आनंदो ब्रह्म या आनंदम ब्रह्म सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अपने आप में लक्षण क्या पूर्ण है जो हमारे सामने है वो अनित्य है उनसे विलक्षणता सिद्ध करने के लिए सत्यम ब्रह्म हमारे पास जड है उनसे विविध सिद्ध करने के लिए ज्ञानम ब्रह्म जो हमारे पास जगत है प्रपंच वो दुख का प्रद है दुख रूप है उससे विविध सिद्ध करने के लिए क्या है आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म इसका मतलब क्या है निषेध में ही कहेंगे तो शून्य हाथ लगे मतलब अनित से विलक्षण है कोई तत्व नहीं नहीं तो फिर बौद्ध मत में जाकर के समा जाएगा इसी प्रकार हमने कहा जैसे वो कास्ट है उसके माध्यम से वो भी शुष्क कास्ट हो कहीं उसमें भी ज्वलनशील कास्ट हो ऐसे ऐसे उड़ीसा में कास्ट है हैं तो आग उत्पन्न हो जाए कोई कास्ट ऐसे चंदन इत्यादि बहुत मंथन करें तो उससे ज्वाला की अभिव्यक्ति हो तो ज्वलनशील कास्ट हो शुष्क हो उसके माध्यम से बहुत शीघ्र और प्रचंड आग की अभिव्यक्ति हो जाएगी वो भी ग्रीष्म ऋतु हो कहीं ग्रीष्म ऋतु हो तो बाँस इत्यादि ज्वलनशील पदार्थ जो है वो भी शुष्क हो तो बहुत शीघ्र और प्रचंड ज्वाला की अभिव्यक्ति हो जाती है तो हमारे पास भी वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व को अभिव्यक्त करने का संस्थान विशुद्ध है जिससे उसका समग्र स्वरूप लगभग लेकिन विभुता <laughs> विभुता क्योंकि तो कोई भी वस्तु व्यक्त होगी तो व्यक्त का अर्थ ही परिच्छि होता है इसीलिए बुरा ना मानो वोली है <laughs> स्वामी दयानंद जी ने अवतारवाद का खंडन किया बहुत अच्छी बात है हम उनके निंदा में तात्पर्य नहीं मानते नहीं निंदा प्रवर्तते निंदितुम विधेयम है लेकिन हमने यो अब आपको घर की बात बता क्या तक बाहर की बता रहे थे नहीं अभी जो बता योग दर्शन पर विज्ञान भिक्षु की थी है योग दर्शन पर विज्ञान भी टीका है विज्ञान ने योग दर्शन की सीमा में भगवान के अवतार का खंडन किया जो युक्तियाँ दी है सत्यार्थक प्रकाश में उस समय की हिंदी में जो की संस्कृत का अनुवाद है एक भी युक्ति पृथक् दयानंद स्वामी जी ने अपनी ओर से नहीं दी विज्ञान भिक्षु जी ने योग प्रस्थान की सीमा में अपनी मान्यता के अनुसार और भी कई जगह उन्होंने किया है तो हमने उनके मत का निराकरण भी किया है बहुत अभी ये ग्रंथ लिख रहे हैं। वैदिकार सब प्रकार प्रक्रिया प्रकाश 700 या 600 पृष्ठों का वेदांत का ग्रंथ लिख रहे हैं उसमें वत, के मत का भी हमने निराकरण किया है वो अलग बात है तो हमने क्या कहा तो हमको हंसी के आई बहुत कम युक्तियाँ हैं अवधारवाद के निराकरण में तो हमारे पास नौ युक्तियाँ हैं कहा रूपम प्रत